अभी हम सौरभ जी से अमृत में भजन सुन रहे थे भजन जो हमारे मन में कोमलता लाते हैं हमें हमारे अंतर की ओर चुका देते हैं बहिर मुखी और अंतर्मुखी दो रास्ते हैं जिन्हें वेद से हम इस भजन गंगा और सत्संग गंगा में वेद में पढ़ते आ रहे हैं जब मैं बाहर देख रहा होता हूं बहिर्मुखी होता हूं तो बाहर मकान बनाता हूं अपने से हटके फिर उसे दुनिया की सारी एक से खूबसूरत चीजें लाकर उस कमरे को सजाता हूं और जब मुझे ध्यान आता है कि शरीर भी छोड़ना है तो ये बाहर की साज सजा ये डेकोरेशन ये महल चौबारे ये सब तो यहीं छूट जाने हैं और जब मुझे अंतर की सुधी आती है जब मैं अपने अंतर जगत में अध्यात्म में झुकता हूँ तो जैसे बाहर से जाता हूँ वैसे ही एक घर अपने भीतर भी सजाने लगता हूँ ये घर मेरे साथ जाएगा ये मेरे अंतर का घर है अब मैं अपनी आत्मा के घर को सजा रहा हूँ सत्य से जुड़ गया और जब तक मैं अंतर्मुखी नहीं होता मेरा सत्संग भी मेरा सत्संग नहीं होता भजन भी कोई कल्याण नहीं कर पाते वेद भी मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि मेरा जिधर ध्यान होता है हर बात मुझे उधर ही समझ में आती है इसीलिए सनातन धर्म में आदिकाल से दो मार्गों की चर्चा सर्वत्र हुई है एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पितृयाग है जो बाहर जिएगा वो बाहर सजेगा फिर बाहर ही नितान्त निर्धनतम मौत लेता अंधयोनियों में भटक जाएगा दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है ये मेरे अंतर की राह है और जब तक अंतर्मुखी नहीं होता हूं मैं गीता के भी अथवा किसी सदग्रंथ के एक शब्द का अर्थ भी नहीं जान पाता क्योंकि जब अंतर्मुखी होगा आत्मा को सर्वस्व मानूंगा उसी के सत्य को स्वीकारूंगा तभी तो वाहि जगत में गीता के इस वाक्य को चरितार्थ करूंगा निमित्त मात्र भव सब्य सा जब अंतरमुखी होऊंगा अपनी आत्मा का श्री राम का दर्शन करूंगा और जब अंतर में देख कर देखूंगा कि सबके अंतर में वही बैठे हैं तभी तो कह पाऊंगा कि सीए राम मैं सब जग जाए उससे पहले तो ड्रामे करूंगा झूठ बोलूंगा नाटक करूंगा और मुझे लगेगा कि हर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है मुझे सबसे शिकायत रहेगी जबकि सच यह है कि मैं सबको पीड़ा दे रहा हूं लेकिन मैं जान नहीं सकता मैं अपने करीब ही नहीं अपने से बाहर जो बैठा हूं उम्र तमाम बीत गई वेद का राह न मिले गुरुकुल से हम पढ़ के नहीं आए तो हम भी तो अंधे धृतराष्ट्र से जिए हाय मेरा बेटा मेरा घर मेरा परिवार मेरी आशक्तियां और आज जब वेद ने आंख खोली है तो अद्भुत रूप से हमने पाया है कि हम तो एक अंधे की अंधता जी रहे थे उंगली बनानी ना आई बेटा बेटी कब बनाए थे अपने ही शरीर का एक कोष न बना पाए ये तन मेरा कहा था लेकिन जब तक हम वेद में झुके नहीं हमने सत्य पाया नहीं और वही आज की ऋचा है खोलने क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि कह रहे हैं आहन वृत्र वृत्र व्यसम इंद्र वज्रेण महता वधे स्कंधासव कुलशेनाविक्रणा शयत उपथिव ये आज आजकीयच है हिरण्य स्तूप आंगी ऋषि है हमारे ज्योतियों का दाहकता हुआ स्तंभ है वो हिरण्य स्तूप है आंगी है और अंग अंग में जो जीवन ऊष्मा है उसके सत्य का ज्ञान कराने वाला है हिरण्य स्तूप आंगी है वो क्या कह रहे हैं कि अहन वृत वृत्र ब्रित्र कहते हैं घुमड़ते हुए बादलों को असत्य अज्ञान को मन में व्याप्त नाना प्रकार के भ्रम को छूट को अहन वित्रम किन सारे अंधे अंधेरे बादलों को कि जो अंधेरों को इतना गहन करते चले जाते हैं कि सत्य तो कभी दिखाई नहीं देता है हाथ को हाथ भी तो सुझाई नहीं देता याद सबको है मरना सबको है फिर भी अंधेरे ऐसे हैं किसे भी भुला देते हैं हम झूठ बोलने लगते हैं कपट करने लगते हैं धोखा देने लगते हैं हम असत्य जगत को ही जीना चाहते हैं ये जानते हुए भी कि हमने तो आज तक अपने को एक सांस धड़कन नहीं दी हम बेटा बेटी क्या बनाएंगे लेकिन फिर भी हम उन अंधेरों में हर झूठ को सच समझते हैं रस्सी ही सांप होती है कहां सुधर पाते हैं और ऐसे ही घने अंधेरों में जब ये पृथ्वी पर व्याप्त थी तब घुमड़ते हुए बादलों पर अग्नि बाणों से बीजों का को गिराया था अग्निदेव ने ये कथा लीत की है ये कथा नाना प्रकार से सभी पुराणों में आई है और क्योंकि शिव पुराण से ही आज हम उसका भाव ले लें क्योंकि तीन दिन बाद महाशिवरात्रि भी है तो आज शिव की कथा के साथ थोड़ा सा वो भाव ले लेंगे कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई थी कथाओं में हम पढ़ाए मालाएं हम फेर आए पूजाएं हमने कर दी लेकिन उसमें निहित तत्व को नहीं लिया जबकि प्रत्येक ग्रंथ सनातन धर्म का कह रहा है कि तत्व प्रधान धर्म सनातन धर्म है जिसने तत्व नहीं पाया ही अर्जुन उसने मुझे नहीं पाया राम भी कह रहे हैं कि जो तत्व से जानते हैं वे ही मुझे जानते हैं तो कह रहे अहन वृत्त्रम वृत्तरम और जब इन्हीं घुमड़ते हुए बादलों पर अंधेरों पर व्यमसम सर्वत्र फैलते हुए यज्ञ ने इंद्राह ब्रह्मग्नियों ने इंद्र ने उन बीजों को बादलों पर गिराया महता वेन और उस बादलों को छिन भिन किया तो वो धरती पर ऐसे ही छितराते चले गए वो बीज और ये एक सूखा नंगा ग्रह धीरे धीरे उन निषेषित बीजों के द्वारा नाना प्रकार की उत्पत्ति को प्राप्त होने लगा जो पूर्व की ऋचाओं में हम पढ़ के आए हैं कि किस प्रकार कद्रू के बीजों से इस धरती पर सबसे पहले विशाल काय जीवों की उत्पत्ति बीजों के द्वारा हुई वो चाहे जिन्हें आज वेस्ट डायनासोर कह रहा जो भी कह रहा लेकिन वो माया के प्रभाव के कारण ग्रेविटी को न सह सहकारने के कारण वे क्षीण हो गए और नष्ट हो गए फिर अगली दिशा में उन्होंने बताया कि जितनी बार हमने जीवन उतारा वो नष्ट होते चले गए तो यज्ञ को आत्मा बनाकर हमने उनके साथ भेजा कि जिससे उनकी क्षीणता को वो यज्ञों के द्वारा आत्मब्रह्म ज्वालाएं निरंतर पुष्टता देती रहें तो जैसे जैसे वो क्षीण हो वैसे वैसे भोजन के द्वारा वो पुष्ट भी हो सके और अपने ही जैसे रूपों की उत्पत्ति करने में भी समर्थ हों जिससे बार बार इस धरती पर जीवन का विनाश ना हो और इस प्रकार जब वो यज्ञ उतरा तो आज की ऋचा में कह रहे हैं अहन वृत्र वृत्रतरम और इस प्रकार जैसे हमने बीजों को व्यम चारों ओर संपूर्ण भूमंडल पर छिताया और जिसे ज्योतियों के वज्र ने कौनती ज्वालाओं ने उन बादलों को छिन्न भिन्न कर हर ओर जल के साथ बरसाया स्कंदा सिंध कहते हैं महाशिव के प्रथम पुत्र को कार्तिकेय का नाम है स्कंद स्कंद कहते हैं धड़ को इसकंद कहते हैं पेड़ों को उनके धड़ों को तो स्कंदासीब वो जल जैसे इन पेड़ों में वनस्पतियों में बरस करके उतरा चलता गया कुलिशेना विविकरण यहां कुलिश जो है एक प्रकार से उत्पन्न होना जन्म लेना और कुलिश एक मुद्रा होती है जिस समय कोई भी जीव संतति को उत्पन्न करने लगता है तो पुराने जमाने में जबकि अस्पताल वगैरह ये सब नहीं होते थे तो उसको एक प्रकार के सिर्फ इस तरह से बिठाया जाता था मुद्रा में बिठाया जाता था उसको भी कुलिश कहते थे कि जैसे गर्भ से बालक धरती पर गिरा लपटता हुआ अथवा कोई भी जीवधारी जैसे उत्पन्न हुए उसी प्रकार वी वही जल की बूंदे जब पेड़ों के भी गर्भ में उनके गर्भ में समाए तो वो भी उसी प्रकार धरती से बल खाती हुई अंकुओं के रूप में फूटने लगी और सचराचर विस्तृत हुआ और इस प्रकार संपूर्ण जीवधारी अपने ही यज्ञों के द्वारा अपनी ब्रह्मज्वालाओं में जो आत्मा घटघटवासी होकर यज्ञ को हमने स्थापित किया जो परमात्मा का लीलावतार है उसके द्वारा उत्पत्ति होने लगी जीव नहीं जानता उत्पत्ति कैसे होती है वो तो केवल निमित्त है लेकिन इस निमित्त भाव को वो तभी तो जान पाएगा जब वो उत्पत्ति के उन क्षणों को याद करेगा जब वो जानेगा कि वो कैसे बना ये ग्रह कैसे बना है तो इसी कथा को हम लेते हैं महाशिव पुराण में आते हैं धरती तड़प रही है दहक रही है। एक महाबलशाली असुर है जिसका नाम ताड़कासुर है ताड़क भयंकर यंत्रणाओं को देने वाला है वो इस धरती पर जन जीवन कुछ भी उत्पन्न नहीं होने देता हर चीज को भस्म कर देता है वो यज्ञों का भी विनाश कर देता है सारे ऋषियों को पेड़ों को वनस्पतियों का नाश करता है और ताड़का सुर को कोई मार नहीं सकता है लेकिन महाशिव जो परमेश्वर हैं, उन्हीं का पुत्र ही इस ताड़का सुर का वध करेगा यह हमने महाशिव पुराण में पढ़ा भोलेनाथ की कथा में पढ़ा तो शिव कौन है परमेश्वर और आदि आदि शक्ति अंबा हैं उनकी धर्म पत्नी तो ये हुआ कि इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तभी वो शिव का पुत्र होगा जो ताड़क को मारेगा कामदेव को भी सभी को अपना योगदान देना पड़ा भस्म भी हुए सब कुछ हुए और अंतोगतवा शिव ने भवानी का वर्ण किया लेकिन देवताओं को जल्दी थी कि जल्दी से शिव पुत्र प्रकट हो तो ताड़का सुर का वत हो इस ताड़क शब्द से हम रामायण में भी परिचित हैं ताड़का नाम की एक आसुरी है और यहां ताड़का असुर राज ताड़कासुर है दूसरों को ताड़ना देने वाला दूसरों को भस्म करने वाला दूसरों का बुरा चाहने वाला ही ताड़क है और वो हम सब में लेकिन हम अपने ताड़का सुर को उपलब्धि बनाते हैं तभी तो दूसरों को पीड़ा देके के प्रसन्न होते हैं यदि ऐसा नहीं है तो हम ताड़का सुर को छोड़ के गोविंद की शरण क्यों नहीं ईमानदारी से जाते हैं दिखावे क्यों करते हैं तो ताड़का सुर सबको भयंकर पीड़ा देता है किसी को जीने नहीं, नहीं देता देवता अर्थात जो शरीर से विहीन जो देवत्व है जो क्षीर सागर है वही उसकी नहीं बन पाती लेकिन पृथ्वी पर ताड़क की माया किसी को जीने नहीं, नहीं देती तो सारे देवताओं ने महाशिव से प्रार्थना की और शिव के जो बीज प्रकट हुए वो बीच ही में खंडित हो गए स्खलित हो गए तो उनको लेकर के कपोत बन के अग्नि देव उड़े शिव पुराण में ये कथा है अग्नि देव और यहां अग्नि बाण आया है बात एक ही है क्योंकि अग्निदेव तो बाण ही है तो वो उलकाए उन जलती हुई उल्काएं उन निषेत्रित बीजों को लेकर के वो उड़े और वो जाकर के और फिर इस ऋचा में वो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार वो धरती पर हरोर फैले और उन्हीं बीजों को बादलों पर गिराया उन्होंने और उन बादलों से जल के साथ वे सब बरसे और इस प्रकार एक वन्य संपदा प्रकट हुई वही कथा यहां पुराण में कार्तिकेय के रूप में आ रही है तो कपूत ने ले जाकर के जल की धाराओं में उनको गिरा दिया वही बादलों से जो उत्तरी गंगा है उसी की बात हो रही है और गंगा में वो बीज बहते गए और उसे उन बीजों को ने नदियों में ही तैरते हुए जीवन पाया कार्तिकेय ने छ माताओं ने उसे पाला उसे माता और पिता का सुख नहीं मिला ऋषि पत्नियों ने खाया उनके पेट फूले और फिर बीज आगे को बहते चले गए और उत्तर से दक्षिण तक चारों ओर भूमंडल पर छाते चले गए तो इनको छह माताओं ने पाला और ये छह मुख वाले भगवान कार्तिके स्कंध षान प्रकट हुए स्कंधा शिव जो इस ऋचा में आया तो ये छह छतुओं ने पाला इनको इन्हें माता और पिता का फिर सुख नहीं मिला वो कौन है ये वही बीज हैं ये वन्य संपदा ही तो परमेश्वर की पहली संतति के रूप में जल के आने के उपरांत इस धरती पर निशेचित बीजों के द्वारा उत्पन्न हुई अब उसी प्राइमरी और केजी क्लास में मैं कथा के रूप में गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वेद की इस ऋचा को एक रूपांतरण देकर एक कथा का रूप दे रहा हूँ आपके चारों ओर खड़े ये वन्य संपदा ये पेड़ पौधे यही कार्तिके इन्हें छह छतु अर्थात माताएं पालती हैं इन्हें अपने माता पिता का सुख नहीं मिलता और ये धर्म की ध्वजा बन उत्तर से दक्षिण तक पूरब से पश्चिम तक सारे भूमंडल पर संपूर्ण ताड़नाओं का अग्नियों का नाश कर इस प्लेनेट को ठंडा करते हैं तो ताड़का का वध होता है तुम्हें भी कार्तिकीय बनना पड़ेगा क्योंकि जब तक कार्तिकीय भाव तुम्हें नहीं आएगा तुम अपने अंतर में व्याप्त क्रोध बदला गुस्सा ईर्षा द्वेश छल कपट इन ताड़का से का तुम भी तो वध नहीं कर पाओगे जिसका मन शीतल नहीं वो भक्ति क्या करेगा जिसके मन में शिकायत है जिसके मन में जलन है जिसके मन में ईर्षा द्वेश है वो तो ताड़का सुर की औलाद है उसके पास भक्ति कहां हो सकती उसी की सृष्टि कैसे हुई उसको शिव पुराण में भगवान कार्तिकेय के रूप में जिसे छह ऋतुएं पालती हैं और षड्मुख अर्थात सभी दिशाओं में चारों ओर विस्तृत खड़ा है धर्म की ध्वजा बनकर ये सारे पेड़ और वनस्पतियां ये कार्तिकेय है और जब कार्तिकेय प्रकट हो गए चारों ओर वन संपदा फैल गई ये सारा ग्रह जल में सभी जगह वनस्पतियों से हरा भरा हो उठा तो माता के मन में प्रश्न आया एक इच्छा उठी कि कार्तिकेय तो सारे भूमंडल की सेवा धर्म पूर्वक कर रहा है वो तो शिव की धर्म ध्वजा बन गया एक बेटा ऐसा भी तो हो जो मां भवानी के पास रहे उनकी सेवा करे तो जब शिवा ऐसा सोच रही थी तो समय वो ना स्नान घर में थी उपटन लगा रही थी स्नान से पहले उपटन बनाया जाता था उस युग में तो उस उपटन से मैं खाने की चीजें तेल चिरौंझी घी मैदा हाँ हल्दी वगैरह मिला करके बड़े सुंदर सुंदर सुगंधिया मिला के उपटन बनाए जाते थे जड़ी बूटियों के साबुन नहीं होते थे तो वही मले जाते थे और देर तक लगाते थे तो मलने के उपरांत नहाने से पहले उन्होंने उपटन को उतारा और ऐसे खेल खेल में उससे एक बच्चा बना दिया खिलौना जैसे होता आटे का उपटन का मां को वो रूप बहुत अच्छा लगा जगत माता तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उसे प्राण दे दिए वो जीवित हो उठा उन्होंने उसका नाम गणेश रखा विनायक रखा बहुत सुंदर बालक है उपटन का बना है मां ने कहा कि बेटे तुम बाहर बैठो जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को आने मत देना उसे नाना प्रकार से वरद भी किया ये आटे की उपटन का बना शिव का दूसरा पुत्र कौन है हम सब जीवधारी क्योंकि हम इन पेड़ों की वनस्पतियों से ही तो बने हैं उन्हीं के उपटन से ही तो हमारी भी उत्पत्ति है वह जो खाया उसी से तो धन बना और आज हम शिव के दूसरे पुत्र हैं और ताड़का बने हुए हैं लज्जित नहीं है गर्व करते हैं कि मैंने ऐसे उसको पटकी दी ये कपट किया मैंने यूं चला मैंने उसको वो समझता क्या अपने आप ये शिव के दूसरे पुत्र की गति है आज सोचो विचार करो ये तुम्हारी कहानी है जिन्हें गर्व करना था कि उन्हें स्वयं सृष्टा ने बनाया है आज वो इतनी घटिया सड़ी जिंदगी जीते मैं मेरा और आसक्ति कितना घटिया जीवन हो गया हमारा और भक्ति का दंभ भी भरते हैं हम क्यों क्योंकि अंतर्मुखी नहीं हो पाती आज उस आत्मा शिव के साथ मेरा संग नहीं हो पाता है इसीलिए तो इतना सड़ा हुआ जीवन हम सब जिए जाते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं कितनों के कपड़े उतार है। जब दुर्योधन और दुशासन करते हैं तो हमारे मन में बड़ी घृणा आती है और जब स्वयं करते हैं तो बड़ा गर्व आता है कि हम दूसरों को ठकलाए उनको नंगा कराए तब हमें याद नहीं आता कि हम भी तो दुर्योधन दुशासन वाली हरकत कर रहे हैं द्रुप्ति के साथ नहीं तब तो हमें बड़ा नाश होता है अपने ऊपर आज दूसरे शिवपुत्र की गति है आज हम सब सबकी अवस्था है और हम है कि सुधरना नहीं चाहते और मजा यह है कि ऐसा नहीं कि लोग हमें पहचानते नहीं हमें सब पहचानते लेकिन हम ही आज अपने को नहीं जान पाते जान पाते कि कितना घृणित रूप है हमारा जब हम एक उल्टा सा एक कपटी सा व्यवहार कर रहे हैं तो हर आदमी हमको मनी मन धिकार रहा है हम सज संवर नहीं रहे तो शायद हम सुधर जाए शायद हम सुधर जाए और ये शिव के दूसरे पुत्र है तुम कहते हो स्वामी जी भगवान कब मिलेंगे मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे बनाने वाला ही भगवान है रोम रोम जलाने वाला ही भगवान है तुम में रोम रोम व्याप्त ही ईश्वर है मैं पूछता हूं आज उससे इतने दूर क्यों चले गए हो कि पूछते हो मुझसे कि भगवान मिलेगा कहां पर हर सांस और धड़कन पर जिसकी मोहर लगी है हर क्षण पर जो उसी की दया कृपा और मोहर से तुम्हे मिला है और फिर पूछते हो कि वो कहा है मैं पूछता हूं तुम कहां हो कहा भटक गए हो क्यों नहीं लौटते हो पास अपने इतना घटिया इतना निंद्य आचरण आज तुम्हारा क्यों है अरे तुम ही शिव के दूसरे पुत्र हो आटे के उपटन के बने तुम ही गणपति हो मैंने खाली पूजाएं नहीं कराई थी ये मेरी पाठशाला के पाठ्यक्रम हैं, जैसे आज भी पढ़ाता हूं कबूतर से का पढ़ बच्चों को वैसे तुम्हें भी पढ़ाया था और तुम सिर्फ पाखंड करके रह गए ये शिव के दूसरे पुत्र हैं जो आप हैं उपटन के ही बने हैं भवानी ही आप सबकी मां है वो जो माता है वो निमित्त है वो घर है वो दो बर्तन है जिनमें आप बने हैं आप सब शिव और शक्ति की संतान है गर्व कीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं और लज्जित होइए कि आप उनके जैसे क्यों नहीं हैं बहुत लज्जित हुई है क्या इतने निकृष्ट क्यों हो गए और गर्व कीजिए कि स्वयं विधाता ने बनाया है हर सांस दे रहा हुआ और धिककारी है स्वयं को कि वो तो आप में रोम रोम समाया है आप उसमें मिल नहीं पा रहे क्यों क्योंकि आप अंतरमुखी होना ही जो नहीं चाहते हैं अंतर की जगत को जैसे बाहर सजाया है ऐसे भीतर को सजाना जो नहीं चाहते आप कहते हैं स्वामी जी रोजी रोटी का सवाल है मैंने कहा एक दाना गेहूं तूने आज तक नहीं बनाया कोई नहीं बनाया यज्ञ ही बनाता है यदि पेड़ों में यज्ञ ना हो आप जोते बोते रहो कुछ नहीं होगा बीच सड़ जाएंगे और उस खाने को तुमने नहीं पचाया है यदि आत्मा उसका यज्ञ ना करे तो सात्विक भोजन भी तुम्हें सड़ा कर कैंसर बना देगा सब मर जाओगे गोविंद ही आत्मा होकर श्री राम ही यज्ञ करेंगे शिव और शक्ति ही उस भोजन को भी रक्त के कणों में लौटाएंगे तो तुम्हें अगली सांस और धड़कन मिलेगी तो जो प्रभु कर रहा है उसका तुम बहाना लिए बैठे हो कि स्वामी जी रोजी रोटी कैसे बने और खाली एक का बन के रह गया आज पूछो अपने आप से कि तुम समझदार हुए हो हु या अपने ही बनाने वाले के द्रोही हो अरे लज्जित हो जाओ अपने कर्मों पर और गर्व करो अपनी उत्पत्ति पर कि तुम्हें स्वयं प्रभु ने बनाया है और आज संकल्प ले लो कि तुम उतने ही अच्छे होकर बन के दिखाओगे पिता को लज्जित नहीं होने दोगे मां को शर्मिंदा नहीं होने दोगे कोई घटिया आचरण व्यवहार नहीं करोगे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करोगे किसी को ताड़का सुर बन के ताड़ना नहीं दोगे अच्छे बनोगे ये भी ले लें पहले जो ब्रह्मसूत्र है तो फिर आगे बढ़े कहा धर्मोपत्य ब्रह्मसूत्र है कि धर्म में व्याप्त है उत्पत्ति का जो क्षण है अर्थात जो आत्मा जो ब्रह्म है जो यज्ञ है जो घटघटवासी है वह आत्मा ही सृष्टि को करने वाला है और वही परमात्मा का स्वरूप है ये ब्रह्मसूत्र भी कह रहा जीव स्वयं में कोई सत्ता नहीं है उसके पास न शक्ति है न सामर्थ्य है न ज्ञान है न उसमें उत्पत्ति करने का कोई क्षण है आत्मा ही देह को उत्पन्न करता है आत्मा ही जीव को इस शरीर में लाता है आत्मा ही उसको बुद्धि से ज्ञान से विज्ञान से सभी प्रकार धर्म का पुत्र आता है धर्म सिर्फ इतना था मेरा मुझको जानना मेरा मेरे अंतर से जुड़ना और उस आत्मा का अक्षरशा अनुसरण करना और वाह्य जगत में उसी का निमित्त बनकर इस जगत रूपी नाट्यशाला के निमित्त धर्म को धारण करना बाकी जात पात से और बाकी वाह्य जगत की तथा कथित औपचारिकताओं से धर्म का कोई रिश्ता नहीं है समाज एक सामाजिक सोच है संप्रदाय एक सांप्रदायिक सोच है लेकिन धर्म एक व्यक्तिगत क्षण है एप्सल्यूटली पर्सनल है धर्मोपत्यश्च ये कहना कि धर्म ने जात पात दी नहीं धर्म को सम्मुख रख करके समाजशास्त्रियों ने एक समाज की सुव्यवस्था की ना कि धर्म ने दी कि हमारा समाज भी आत्मधर्म के अनुरूप होना चाहिए ऐसा सोच करके समाजशास्त्रियों ने एक सामाजिक व्यवस्था दी आत्मा के धर्म को ही सम्मुख रख करके सांप्रदायिक सोच में संप्रदाय के संप्रदायों के यथा आचार्यों ने यथा व्यवस्थाएं बनाई लेकिन इसका धर्म से कोई अर्थ नहीं है ये धर्म को सम्मुख रख करके इनो औरों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई है धर्म को जात पात से और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र हां रूसी जापानी ये सब नहीं जानता धर्म मनुष्य और जीव में भी भेद नहीं करता है। ये इस ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं कि धर्मों कि धर्म के द्वारा धर्म वही है जो उत्पत्ति उसके अनुसरण उनके क्षणों को का सूक्ष्म दर्शन है हमने उसी को धर्म कहा है अब ये कहो कि स्वामी जी फलाने धर्म में ये है तो हम कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिक सामाजिक सोच हो सकती है धर्म को उससे कुछ लेना नहीं धर्म तो यूनिवर्सल है अवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ दैट इज धर्म उसमें जात का लिंग भेद का अथवा रूप भेद की भी बात नहीं है कि वो पशु है और ये मनुष्य है वो वंचर है वो जलचर है हमें इससे कुछ लेना नहीं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती वो एक ब्रह्म है जो हम सब में व्याप्त है तो धर्म में स्त्री पुरुष जात पात इन सब से कुछ लेना नहीं और अक्सर हम धर्म की आड़ में बड़े भारी अपराध किया करते हैं जिन्हें लीला कथाओं में भी धर्म के जो आदि ग्रंथ है हमारे उन्हें धोया करते हैं श्री राम की कथा में हमने विस्तार से जाना है बहुत विस्तार से जाना है कि मर्यादा के लिए भगवान श्री राम और जानकी को मर्यादा की बलिवेदी पर स्वयं को अर्पित करना पड़ा अन्यथा वे दोनों एक साथ वाना प्रस्थी होते वे दोनों संग संग संन्यास लेते वही उस समय की मर्यादा भी थी लेकिन बीच में मर्यादा संकल्प और कलंक इन इन्ही की धाराओं पर वे दोनों सदा के लिए उजड़ गए और उन्होंने मर्यादाओं को बड़े धैर्य और शालीनता से धारण किया लेकिन अवध नहीं धारण कर पाया था जनमानस नहीं सह पाया था और उसी की प्रायश्चित में सब ने कसम खाई थी कि अब अयोध्या के राजा और रानी जो दोनों त्याग गए अयोध्या को वही होंगे और उनके अलावा अब कोई नहीं होगा और ये बीस लाख साल पुरानी कथा थी जो हमने बड़े विस्तार से पढ़ी धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि औरत ये नहीं कर सकती आदमी वो नहीं कर सकता ये केवल सांप्रदायिक सोच है धर्मोपत्यश्च एक जगह हम बैठे हुए थे तो एक सांप्रदायिक गुरु उन्होंने कहा कि लोग तो कहेंगे ओम नमः शिवाय आदमी लोग और देवियां खाली नमः शिवाय कहेंगे मैंने पूछा ओम का उच्चारण क्यों नहीं करेंगे बोले नहीं नारी के लिए निषेध है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जगत गुरु का ब्रांड भी लगा हुआ है और जगत भेद की बात भी है मुझे बड़ा विचित्र लगा उसी को यहां ब्रह्मसूत्र कह रहा है धर्मो अर्थात धर्म उपपत्तिपत्तिश्चर अर्था धर्म, धर्म उत्पत्ति के भेद को जात पात को किसी को से नहीं वो तो उत्पत्ति का क्षण है और संपूर्ण सचराचर उसी के अनुरूप उत्पन्न होता है धर्म में भेद नहीं होता है समाज कैसे धर्म के रूप अपने को सुव्यवस्थित करे ये चर्चा का विषय समाज का है धर्म का नहीं है संप्रदाय कैसे सुव्यवस्थित हो यह संप्रदायों की सांप्रदायिक सोच हो सकती है धर्म एक ब्रह्म ही मानेगा एक उत्पत्ति के क्षण को जानेगा उसके बाद नहीं इसी को हमने महाशिव पुराण में और सभी ग्रंथों में लीला कथाओं में भी स्पष्ट किया और वही हम रामायण में भी पढ़ाए हैं इन्हीं सूत्रों की व्याख्या के लिए ही हमने आदिकालीन कथाओं को धारण किया था तो शिव के दूसरे पुत्र हैं भगवान विनायक गणपति हैं और इस प्रकार ये ऊपर की ऋचा में फिर लौटाए कहा अहन वृतम वृत के जीवन से शून्य इन अंधेरों को जो गहन से गहनतम थे इंद्रा, सचराजर में व्याप्त होने वाली ब्रह्म अग्नियो ने अपने ज्योतियों के महान प्रहारों के द्वारा उन अंधेरों का विनाश किया धरती पर जीवन और जीवन के कोलाहल को प्रकट किया एक ग्रह है जो आग उगलते हुए गोले की तरह था और जहाँ ताड़का सुर अर्थात डेजर्ट डस्ट डेविल चारों तरफ चक्रवातों से अग्नियाँ प्रज्वलित होती रहती थीं ज्वालामुखी फटते रहते थे उसे जल से शांत किया और वनस्पतियों से ठंडा किया गया और फिर जीवन को कोलाहल को प्रकट किया तो जैसे बीज से अकुआ फूटा है वैसे ही तू भी जन्म पाया है इस धरती पर भेद नहीं है भेद तुम में और वनस्पतियों पेड़ों में भी नहीं है वो तुम्हारे अग्रज हैं तुम उन्हीं के अनुजो और इस प्रकार भोलेनाथ के शिव पुत्रों की कथा में आगे चलता है कि खेल खेल में दोनों में स्पर्धा होने लगी कि प्रथम कौन होगा वो गेंद को लेकर के कि कौन इस गेंद का अधिकारी है गेंद यहां धरती है सचराचर है तो उनकी स्पर्धा में महाविष्णु ने कहा कि जो तीन चक्कर लगा के पृथ्वी के सबसे पहले आएगा गेंद उसी की है धरती उसी की है कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चले और गणेश का वाहन छुआ है उन्होंने शिव और पार्वती की तत्क्षण तीन परिक्रमा कर डाली और कहा कि मैंने जब उत्पत्ति देवताओं की अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ली है तो मैंने तो सारे लोगों की परिक्रमा पूरी कर ली इस प्रकार मैं धरती पर मैं इस गेंद का पहला अधिकारी हूं कार्तिकेय ने इसे नहीं माना तो दोनों को झगड़ा शांत करने के लिए जो पौराणिक कथाओं से पूर्व कथा है ये संकलन बहुत बाद में हुए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि ये छापा खाना बहुत बाद काल बाद है ना अभी बहुत समय के बाद भारत में आया इसी सदी के आरंभ में पिछली सदी के के आरंभ में आया, उससे पूर्व का जितना ग्रंथ था, था, था, था, जो जो वो भोज पत्रों पर यमनों द्वारा भस्म कर दिया गया था। गुलामी के अंधे अंधेरों में हम वहां पर भी यही कह सकते हैं अहन वृत्रम, वृत्र उन गहन अंधेरों में वो सब भस्म हो गया था हमारे पास खाली कहीं सुनी बातें ही रह गई थीं जो प्रांत संकलित हुई पुराणों में भी और बाकी ग्रंथों में भी वेद भी हमें शिला लेखों से मिले हैं जो स्वर्ण पत्रकों पर थे ताम्र और रजत पत्रों पर थे उसको विदेशियों ने गला करके मेटल बना लिए और भोजपत्र जला दिए तो इस प्रकार श्रुत और स्मृत होता हुआ आपके पुराण पुनः संकलित हुए जब छापा खाना आया और एक पब्लिशर नाम का जीव प्रकट हुआ फिर एक लेखक बना कोई उन सब के अपने अपने हित थे तो उन्होंने कुछ चमत्कार भी उसमें डाला कि ज्यादा बिकेंगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे और इस प्रकार जहां मौलिक भी पुराणों में आदि कथाएं भी आई हैं वहां प्रक्षिप्त खंड भी उपरांत के भी जुड़ते चले गए लेकिन जो पूर्व की कथा है वो इस प्रकार है जो मैं आपको दे रहा हूं कहा कि तुम दोनों अपने अपने वाहन अर्थात मार्ग स्पष्ट करो कैसे तुम कहते हो कि सचराचर पर ठीक है कदम पहला तुम्हारा है कार्तिके और छोटा है गणपति लेकिन फिर भी अपना अपना जो तुम्हारा मार्ग है वो तो स्पर्श करो तो उनका मेरा वाहन मोर है मैं सबको आनंद की अनुभूति दू मोर नाचता है सुंदर लगता है और सारे विष का विनाश करूं ये मेरी कथा है सबको सुख देना सबको आनंद देना और उन समाज में व्याप्त विष को विष विश्क से रहित करना समाज को ये मेरा मार्ग है कार्तिकीय ने कहा तो कहा विनायक तुम्हारा बोले मेरा वाहन चूहा है कहा स्पष्ट इस करो इसे चूहा जहां बैठता है वहीं बिल खोदता है बोला मैं अपने भीतर अपने को खरेदता हूं और हर रस्सी को काट कर भीतर जाता हूं अपने को पाने के लिए यह मेरा मार्ग है टू तो नो हु हुई मैं कौन हूं कहां से आया गणेश ने कहा ये मेरा मार्ग है इसलिए मेरा बहन चूहा है तो कार्तिकेय ने कहा कि स्वयं को जानने में तुम्हें हजारों साल लग गए तो तुमने इस सचराचर की इस पृथ्वी की सेवा क्या की तो विनायक ने कहा जब तक मैं अपने को नहीं जान पाऊंगा मैं दूसरों को जानूंगा कैसे और बिना जाने सेवा करने का अर्थ तो उनका वध करना ही है जिसने स्वयं को नहीं जाना जो सचराचर को नहीं जानता वो आज इन आधुनिक नेताओं की तरह ही तो देश की सेवा करेगा सबको कूड़े में डाल देगा गोविंद तो विनायक ने कहा कि जब तक मैं स्वयं को नहीं जान लूंगा उनकी सेवा क्या करूंगा अरे डॉक्टर मैं बना नहीं और मरीजों को दावत दे दूं तो सारे मरीज मरे ही तो जाएंगे कार्तिकेय ने कहा कि उस सेवा में अपने को जानने में तो तुम्हें हजारों साल लग जाएंगे जी जो वर्तमान बैठा है इसकी सेवा तू कैसे कर पाएगा उसने कहा जो वर्तमान आज है यही वर्तमान कल फिर होगा आवागमन है लेकिन जब तक मैं स्वयं को न जानूं मैं किस साहस से दूसरे की सेवा करूंगा हो सकता है मेरा दिया हुआ सौंदर्य उसे भटका दे और आज नाना संप्रदाय नाना ग्रंथ जो जितना सुन रहा उनमें कौन है जो आत्मा की सत्य को पार है सब बाहर बाहर भटक ही तो रहे तो विनायक ने क्या गलत कहा तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर दोनों को सीने से लगाया कहा कार्तिके तेरे मार्ग को मैं माथे से लगाता हूं कृष्ण के रूप में और कहा विनायक तुम्हारे योग को योग माने जुड़ना आजकल योगा क्लासेस करने चले जाते हो तुम्हारे योग को मैं अपने अंतर हृदय में रखता हूं तुम दोनों महान हो कि मन सदा प्रभु में झुकता रहे आत्मा का स्वरूप सदा मेरे सामने मेरे आराध्य का रहे और वाह जगत में मैं ईश्वर का निमित्त होकर सचराचर की सेवा भी करता रहूं और अंतर से जुड़ता भी चलूं मुझ में कार्तिकेय भी हो और मुझ में गणेश विनायक भाव भी हो दोनों रहें तो मेरा कल्याण हो लेकिन वो कब होगा जब मैं जगत को निमित मानूंगा गीता में भी भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्र निमित मातृभाव सबाची ऐसा नहीं कि हम निमित्त नहीं हैं। वो दफ्तर में काम क्यों करता है मैं और मेरों के निमित्त उनका पेट भरने के लिए तो नौकरी कर रहा है वो और कुछ अपना तो वहां नौकरी निमित ही तो है कोई काम ऐसा है जो तुम निमित हुए बिना करते हो बीबी के लिए कर रहे हो बेटे के लिए कर रहे हो फलाने के लिए कर रहे हो किसी दम्भ के, के निमित्त कर रहे हो कोई हर कर्म के पीछे कोई ना कोई निमित्त तुम्हारे सदा लगा रहता है तो मैं पूछता हूं श्री हरि के निमित होने में तुम्हें अजीब सा क्यों लगता है अमृत बात कही है कि निमित मात्र भव सब वैसा ची लेकिन आपको लगता स्वामी जी प्रैक्टिकली नहीं जिया जा सकता क्यों इससे हटके कौन सा प्रैक्टिकल जीवन है तुम्हारा क्रोध के निमित्त बदली के निमित्त तुम कर्म कर सकते हो और आत्मा के निमित्त होके कर्म करने में तुम्हें कुछ अजीब पना लगता है जबकि सारे सुख वहीं खड़े हैं सारे रोमांच वहां खड़े हैं क्षण क्षण का आनंद है उसमें और हम उनके निमित्त नहीं होना चाहते हम दंभ के निमित्त जीना चाहते मैंने किया है ना मेरा घर है ना मैं करती हूं अथवा करता हूं प्रभु का घर है उनकी हम निमित हैं यह विनम्रता मुझ में आती नहीं क्यों नहीं आती है उम्र सारी जा रही है रोटी शरीर के लिए है कि शरीर फिर पुष्ट हो जो अभी ऋचा में कहा कि जैसे जैसे शरीर बनाए वो नष्ट होते गए तब हमने उत्पत्ति के क्षण को प्रत्येक देह में उतारा यज्ञ के रूप में आत्मा के रूप में क्या प्रत्येक शरीर माया से जैसे जैसे खंडित हो इस जीवन रूपी महाभारत में भोजन के द्वारा नए कोश बने क्यों क्योंकि तुम में कोई तीन महीना बीस दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता आज भी तो जो वेद की ऋचा में ऊपर कह आए हैं ऋषि ने बताया है कि सृष्टि में पहले जो उतारे वो मरते चले गए क्योंकि उनकी सीमाएं थी और बहुत से अंडे तो फूटे भी नहीं थे जो गिरा गए थे और वो आज भी विज्ञान को मिले हैं आज भी मिले हैं जो करोड़ों साल पहले के हैं वो भी मिले हैं मेरे को जमे हुए हैं जो यहां इंद्रिचाओं में है उसके साख्य और प्रमाण सारे विश्व ने खोजे हैं विज्ञान ने खोजे हैं और आज फिर वो लौट कर वेद पर आ रहे हैं और हमसे एक छोटी सी बात नहीं पचाई जा रही है फिर लौटे तो दम्भ पे फिर लौटे तो ईर्षा द्वेष पे हर जगह उसके निमित होकर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो तो निमित हो अरे तो हर कर्म जब निमित होकर कर रहे हो तो एक सत्य के निमित होकर उस विनम्रता में क्यों नहीं करते हो एक विचित्र बात है तो इसीलिए जीवन को आत्मा को हर हृदय में उतारा गया कि जीव तो उत्पत्ति कर नहीं सकता वो अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर सकता आत्मा को ही करनी होगी कृष्ण ही सारथी बनेंगे तभी अर्जुन का रथ चलेगा उसी को महाभारत कथा में उत्पत्ति को ही दिखाया है मैंने क्योंकि धर्म धर्मों पतेश्च, धर्मो पतेश्च, जो उत्पत्ति का क्षण है जो आत्मा है वही धर्म है तो हर व्यक्ति का धर्म उसके भीतर है उसकी व्याख्या उसके पास है यदि वो अंधाधरित राष्ट्र नहीं है तो अंतर्मुखी होकर स्वयं पढ़ सकता है सारे साख्य प्रमाण उसके भीतर हैं। ये वेद कह रहा ये ब्रह्मसूत्र कह रहा है यदि सचमुच हम पढ़ना चाहते हैं और अपने साथ धोखा और विश्वासघात नहीं करना चाहते हैं सांप्रदायिक अथवा सामाजिक सोच को ही सब कुछ मानकर वो सामाजिक कारण है उसके सांप्रदायिक कारण है लेकिन धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत है और हर व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होगा यह वेद का मत है एक सत्य दूसरे पर नहीं थोपा जा सकता उसे कोई गिरवी नहीं रख सकता उसे कोई किसी को गिफ्ट या दान नहीं दे सकता उसके सामने हम सिर्फ तर्क और प्रमाण रख सकते हैं पर प्रत्येक जीव को अपना सत्य एक अच्छे न्यायाधीश की भांति स्वयं खोजना होता है ये थोपने की बात नहीं है जबकि सांप्रदायिक सोच थोपी जाती है सामाजिक आचरण थोपे जाते हैं लेकिन धर्म थोपने की वस्तु कदापि नहीं है उसे हृदयंगम करना होता है उसे पीना होता है और उसे जानना होता है और इस प्रकार शिव महाशिव पुराण में उन्होंने हमें जीने की भी एक कला दी सृष्टि की उत्पत्ति के इन रहस्यों को कार्तिकेय और गणेश के रूप में दिखाया और फिर दो कन्याएं खोजी गईं उनके विवाह के लिए दोनों को बुलाया गया तो कार्तिकेय ने कहा कि वो तो ब्रह्मचारी ही रहेगा और वो शिव की महिमा की ही प्रसिद्धि में उन्हीं की धर्म ध्वजा बनकर सारे भूमंडल पर छाया रहेगा इसलिए दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि छोटे गणेश को दे दो वो तुमको मिली रिद्धि और सिद्धि भी इन बड़े पेड़ों ने इन कार्तिकेय ने तुमको दी है और तुम इनके अनुज हो, इन्हीं से बने हो इन्हीं का रक्त तुम में है अन्न के रूप में रस के रूप में फलों के रूप में और जब चाहते हो इन्हें संपत्ति बना के काट लेते हो एक संप्रदाय विशेष औरत को भी संपत्ति मानता है तुमने सचराचर को भी उन्हीं की नकल करके संपत्ति बना डाला ये हमारे पूज्य हैं ये ऋषि हैं ये हमारे अग्रज हैं आज यदि हम इन्हें नहीं सम्मानित कर सकते हैं आज यदि हम इनके भक्त ईमानदार नहीं हो सकते हैं हम अपने साथ कभी ईमानदार नहीं हो सकते और आज जीवों की हत्या करना पेड़ों को काटना वनस्पतियों का विनाश करना एक धंधा बन गया हाँ। जैसे कोई अपने ही पूर्वजों की हड्डियों को बेचे तो टिंबर मर्चेंट हो जाए आज जाने हमको क्या हो हम बिल्कुल पैसिव हो गए हैं हम अपने को कुरेदना नहीं चाहते हैं हम अपने को जानना नहीं चाहते महाशिव पुराण में भोलेनाथ ही दिखा रहे हैं और खीर सागर मंथन के समय जब कोई भी विष निकला कोई भी पीने को तैयार नहीं था तो परमेश्वर ने कहा कि वो स्वयं विष पान करेंगे और पी गए वो महाशिवरात्रि का व्रत वही है अठारह तारीख को है तो व्रत क्या है कि जब भोलेनाथ ने विषपान किया और अग्नि बढ़ी उनकी देह में सारे संसार को सुख्म और निर्वय करने के लिए भोले भंडारी ने स्वयं विषपान किया तो उस दिन सभी देवताओं ने उपवास रखा ब्रह्म से ही और रात्रि में चार पूजाएं भोलेनाथ की की गईं उसमें पंचामृत है ग्रित दधी इन सब का स्नान कराया गया विष को शांत किया गया तो विष्णु ने ब्रह्मा ने सबने मिलकर के वो उन पूजाओं को अंजाम दिया था तो उसी के निमित्त आज भी भक्त महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और उनका पूजन यथा विधि करते हैं पहले जबकि सांप्रदायिक सोच हम पर आरूढ़ नहीं थी तब तक हम मंदिरों को भी सम्मानित करते थे कि शिव ने सारे विष का पान किया इसीलिए गांजा भांग धतूरा और सभी प्रकार के विष उन पर चढ़ाए जाते हैं चढ़ाने का अर्थ क्या है कि हे भोलेनाथ इन सारे विषों को मैं आपको अर्पित करता हूं क्योंकि आप तो विश्व को भी अमृत बनाने वाले हो तो मैं इनका त्याग कर रहा हूं वहां आप हर बुराई और कुरीति का परित्याग करने जाते हैं कि यह तुझे अर्पित है और मैं अब कोई सांसारिक नशा कोई विष नहीं लूंगा बोले मुझे अपने रूप का नशा दे तो जो भांग चढ़ाता है वो जीवन में फिर कभी भांग खाता नहीं है। चढ़ाने का अर्थ था लेकिन जब सांप्रदायिक सोच धर्म पर हावी हुई तो आपने उनकी आड़ में भांगे पीने और सल्फे लगाने और चिलम लिए बाबा और उन बाबाओं को जब आप पूजने लगे तो आपके लड़के देखा कि चिलम वाले को बाप पूजता है तो उसने भी चिलम शुरू कर दी पीनी और आप इस प्रकार धर्म के नाम पर आप अपने घरों में गंदगी कुरीतियाँ लाए हैं और ये कुरीतियाँ और दुर्गंध जो है ये वंश को आगे नहीं बढ़ाती वंश का नाश करती है नशा कभी शान से तो कभी धर्मांधता से शुरू होता है और फिर नाश तक जाता है रहता नशा ही है हम कभी भी इस सत्य को नहीं पढ़ना चाहते कि सांप्रदायिक सोच संप्रदायों तक है लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर है अपने से पूछो कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बेटा बेटी करें क्या तुम उन्हें अधिकार दोगे जो भी तुम्हारे आचरण है हाँ, अहन व्रतरम व्रतरम क्या आप उनको भी वही अधिकार दोगे तो धर्माचरण तो बालपंच से होता है दो ने भी सारे घर में वैलेंटाइन हो जाएंगे मर्यादा के लिए राम ने बलिदान दिया जानकी ने दिया है क्या तुम्हारे पास मर्यादा के लिए कुछ है और वो मर्यादा तुम्हारी तुमको अपनी आत्मा से लानी होगी धर्म व्यक्तिगत होता है पर्सनल होता है और जब ये याद ही नहीं कि कल तुम्हें मरना है तभी तो तुम गलत काम करते हो क्या आज की निभ जाए आत्मा के बिना आज की तो क्या है? एक क्षण की भी निभा पाओगे तो आत्मद्रोही बन के जीना भी कोई जिंदगी है तो ये पुराण ये सारी कथाएं एक और जहां बालकों को गुरुकुल में हम सृष्टि पढ़ाते थे द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वो जीवन आया कैसे वो धरती पर उतरा कैसे कैसे वही बूढ़े की राख भस्मी किस प्रकार अनादिक में लौटी पेड़ों में कि जड़ों ने खींचा तो यज्ञों के वन संपदा में लौटी और कैसे यज्ञ के द्वारा वही अनादिक शरीर में आत्मा के द्वारा अग्नियों के द्वारा यज्ञ होते हुए शिशु के रूप में प्रकट हुए इसी कथा को अब हम कृष्ण की कथा में अगले रविवार से लेंगे और आप सब पूरा महाभारत उसमें हरिवंश पुराण तथा जो भी बाकी पुराण हैं वो भी आते रहेंगे और हम इन कथाओं में उस धर्म को पढ़ेंगे जो यहां ब्रह्म सूत्र में कहा है कि धर्मोपदेश धर्म वो नहीं है कि मैं खाना कैसे खाऊं मैं ताली कैसे बजाऊं ये उपरांत बातें हैं कि मेरी भौतिक जगत का वाह आडंबर क्या हो ये वाह्य जगत की तथा कथित औपचारिकता है यह धर्म और सांप्रदायिक सोच है लेकिन जो धर्म है मेरे अंतर जगत में मुझको जानना है आज जब आप बाहर होते हो बहिर्मुखी हम सभी हैं क्योंकि आज की एजुकेशन अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस यही तीन उद्देश्य ये नया जनेऊ लेकर के बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ पहले ये तीन तागे थे भस्मी से अन्न में मैं आया कैसे अन्न से ये दुर्लभ तन मैंने पाया कैसे और